ये जो प्रथम वाक्य हैं तेरहवी कंडिका का उसका व्याख्यान प्रथम करते हैं तो इस इसवी कंडिका के प्रथम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य के अवतरण टीका को पहले देखें हम लोग ननु भूतकार्यस्य जागृतादूतकार्य कार्यकसात धर्म न तो आत्म तद्भिन्न सी तस्त्म्यभि तमी वक्त स जातवाक्यम तद्याचे इति तो मूल कारिका में सजातो इत्यादि जो वाक्य हैं यह किस लिए हैं किस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए श्रुति में प्रयुक्त है उसे टीकाकार ने अवतरण में बताया एक आशंका का समाधान करने के लिए ये वाक्य है उसे बताया जा रहा है आशंका को पहले कि ननु जागृता कार्यकरण संघातस्य धर्मों नतु तद भिन्न से ऐसा अन्वय करना बीच में कार्यक्रम संघातस्य का विशेषण है एक भूतकार्य टीका में ये जो तो जागृतादि बताए गए हैं स्थान यह तो जागृदादी अवस्थाएं जिस कार्यक्रम संघात की हैं उसी कार्यक्रम संघात अंतपाती हैं आपके आवसत शब्दित दक्षिण नेत्रगोलक कंठांतर्गत मन और हृदयावच्छिन्न भूताकाश ये जागृत आदि आदि शब्द से ग्राह्य है स्वप्न सुसुक्ति तो ये जो अवस्था त्रय है जागृतादि इनका धर्म कार्य आ, ये जो है धर्म रूप है किसके धर्म रूप है तो कार्यकरण संघात तो जागृता दिख कम धर्म जागृता धर्म है लेकिन किसके तो कार्यक्रम संघात कार्यक्रम संघात के धर्म है जागृता दि कार्यक्रम संघात कैसा है तो कहते भूत कार्य से ये आकाशादि जो पंचभूत उनका कार्य रूप है कार्यक्रम संघात और उस कार्यकरण संघात का धर्म है जागृत स्वप्न सुसुप्ति न तो आत्मन ऊपर से जोड़ देना या तो देहली दीप न्याय से तद भिन्न से का अन्वय दोनों के साथ करना है न तो तद भिन्न श्या आत्मन ऐसा तो तद भिन्न यानि कार्यक्रम संघात भिन्न जो आत्मा है उसका यह जागृतादि धर्म नहीं है न तो आत्मा की जागृत अवस्था है न तो स्वप्न अवस्था है न तो सुसुप्ति अवस्था है आत्मा न तो जगता है न तो सोता है न तो स्वप्न देखता है ये सब जो जगरा होगा जो स्वप्न देख रहा होगा सो, जो सो रहा होगा उसी का धर्म माना जाएगा इन जागृत आदि को जागृत आदि को उसका धर्म माना जाएगा वो होता है कार्यक्रम संघात इंद्रियों से विषयों को विषयों की उपलब्धि यदि हो रही है तो जागृत अवस्था है इंद्रिया निर्व्यापार है और केवल मनोमय जगत मन से दिख रहा है वासनामय जगत तो माना जाता है स्वप्न अवस्था और जागृत और स्वप्न में प्रतियमान द्वैत मात्र का अभाव जिस अवस्था में है केवल स्वरूप का अज्ञान है वह अवस्था है सुसुप्ति अवस्था तो इस प्रकार ये आत्मा के जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि अवस्थाओं को धर्म नहीं माना जाएगा जिसके धर्म है उससे भिन्न है आत्मा तद भिन्न सपी तो ये तद्भिन्न ये विशेषण देहली दीप न्याय से दोनों वाक्यों के साथ अन्वित होता है तद भिन्न ये आत्मनः का भी विशेषण बन जाता है और नीचे एक नियम बताया जा रहा है उस नियम बोधक वाक्य में भी प्रयुक्त होता है और आत्मन तदिन्न सी आत्मन इसके बाद में टीका में थोड़ा दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य करते हैं शेष करना इति इस प्रकार की आशंका करके ये आशंका है इस आशंका का उत्तर देने के लिए स जातो भूतानी अभिवेख्यत इत्यादि वाक्य हैं ये वाक्य जिस जिस आशंका का निराकरण करने के लिए हैं, वह आशंका पहले ध्यान में आनी चाहिए वो आशंका टीका में टीकाकार ने बताई कि ये अवस्था त्रय कार्यक्रम संघात का धर्म है न कि कार्यक्रम संघात से भिन्न आत्मा का और यहां पर आत्मा के धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया इस प्रकरण में जागृतादि को ये कैसे इस प्रकार की ये आशंका हुई इस आशंका का निराकरण इस नियम के आधार पर कर रहे हैं मूल वाक्य में श्रुति ने किया उसके व्याख्यान रूप वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं नियम है कि तद्भिन्नस्यापि तस्मिन् श्या तस्मिन तादात्म्य अभिमाना तद तो तद्भिन्नस्यापि यदि दृष्टांत में लेना है तो तत्शब्द से तद, तद में तत् शब्द से लीजिए अग्नि को अग्नि और अयोलक इनका आपस में जब संबंध होता है तो अयोगोलक भी अग्नि के औष्ण्य तथा दाहकत्व धर्म से युक्त हो जाता है दाहक बन जाता है इसलिए तस्मात्न्न तद भिन्न तो तस्मात्नी अग्ने भिन्न वो कौन है अयोपिंड अयोगोलक अयह कहते हैं लोहे को अयो गोलक यानी लोहा का गोला एक उसे अग्नि में डाल दिया लोहार ने तो लाल हो जाता है अग्नि की तरह ही दिखता है तो जैसे अग्नि अपने संकर, संपर्क में आए हुए दाह्य का दहन करता है ऐसे अयोगोलक को भी कोई हाथ से पकड़ लेगा तो जो अग्नि में तप्त तो अयोगोलक है वो हाथ को जला देगा ना तो दहाकत्व जो अग्नि का धर्म है वो लोहे में आ गया और ठंडे लोहे के गोले को पकड़ेंगे तो वो थोड़ी जलाता है इसका अर्थ है दहाकत्व ये अयोगोलक का धर्म नहीं है अपितु वो धर्म है अग्नि का लेकिन अग्नि से भिन्न अयोगोलक में भी तस्मिन तादात्म्य अभिमान्य तो तादात अभिमान हो गया तादात्म्य संबंध हो गया तो अग्नि के संपर्क से दहाकत्व आ गया जैसे ऐसे आत्मा जागृतादि अवस्थात्रय जिस कार्यक्रम संघात के धर्म है उस कार्यक्रम संघात से भिन्न है कौन आत्मा जैसे अयोगोलक अग्नि से भिन्न है लेकिन अग्नि के संपर्क से अग्नि का दहाकत्व तो जो धर्म है तदयुक्त हो जाता है ऐसे ही ये आत्मा कार्यक्रम संघात से भिन्न होने पर भी तस्मिन यानी कार्यक्रम संघाते संघाते तादात्म्य अभिमान तो तादात्म्य अभिमान होने से क्या हो जाता है तद धर्मवत्व तो तादात्म्य कहा जाता है दो वस्तुएं हैं परस्पर एक दूसरे से भिन्न न भेद सह विष्णु अभेद तादात्म्य ये तादात्म्य का लक्षण है भेद सह विष्णु रभेद। रेद सह विष्णु कहा जाता है सहन करने वाले को तो ऐसा अभेद तादात में कहलाता है जो अपने साथ भेद को भी सहन कर लेता है भेद और अभेद का परस्पर विरोध है लेकिन अपने विरोध विरोधी को भी सहन कर लेता है विरोधी को भी अपने साथ ही रखता है ऐसा अभेद तादात में कहलाएगा और ऐक्य कहलाता है भेद असहविष्णु अभेद ये मुख्य ऐक्य है एकत्व है ऐक्य है वो जो ऐक्य है एकत्व है वह भेद को अपने साथ बिल्कुल सहन नहीं करेगा और तादात्म्य भेद को अपने साथ में रखते हुए जो अभेद प्रतीति है में अभेद प्रतीयमान अभेद को तादात में कहा जाएगा ऐसे आत्मा और कार्यकरण संघात इनमें कार्यकरण संघात तो भूत कार्य होने से अनात्मा है भौतिक होने से अनात्मा है ना और आत्मा ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं अग्नि और अयोगोलक के तरह तो इन दोनों का परस्पर भेद है इसलिए कहा तब भिन्न श्यापी कार्यक्रम संघात भिन्न श्यापी कार्यक्रम संघात से भिन्न आत्मा होने पर भी तस्मिन यानि कार्यक्रम संघाते तादात्म्य अभिमान तो तादात्म्य अभिमान हुआ मतलब भिन्न होता हुआ भी अभिन्नतया प्रतीत हो रहा है तो भिन्न लेकिन प्रतीत होगा अभिन्नतयायोगोलक और अग्नि भिन्न भिन्न है लेकिन लाल तपा हुआ अयोगोलक अग्नि से अनन्यातया प्रतीत होता है तद धर्म भी उसमें आ जाते हैं तो इसलिए कहते हैं तादात्म्य अभिमानत तो तद धर्म वत्व फिर इस शब्द से लेना तीन तत्शब्द का प्रयोग है ना यहाँ पर तत्सर्वनाम है पहले तो था तद भिन्न से इसमें तत्शब्द से लिया गया था कार्यक्रम संघात को तस्मिन शब्द के तत्श और तस्वीन शब्द से भी कार्यक्रम संघात को और तत्धर्म में भी तत्शब्द से कार्यक्रम संघात को ही लेना तीनों तत्शब्द कार्यक्रम संघात के परामर्शक और तस्य तद धर्मवत्व में है तस् धर्मा तद धर्म ये ष्ठी तत्पुरुष समाज और फिर तद धर्म से मतुप्रत्यय होकर के तत् धर्मवान ऐसा बनेगा और उससे भी भाव अर्थ में तो प्रत्यय होकर के बन जाएगा तद धर्मवत्वम तद धर्मवत्वम का अर्थ निकलता है तद धर्म तद धर्म वत्तो में या तर्म तो कार्यक्रम संघात से भिन्न आत्मा होता हुआ भी कार्यक्रम संघात में आत्मा का तादात्म्य अभिमान होने से कार्यक्रम संघात के जो धर्म है जागृतादि उस जागृता दि धर्म वाला प्रतीत हो रहा है जागृतादि धर्म आत्मा के न होते हुए भी आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं इसका निमित्त बना तादात्म्य अभिमान जागृतादि जिसके धर्म हैं उसके साथ तादात्म्य अभिमान जैसे दाहक न होता हुआ भी अयोगोलक दाहकत्व रूपेण प्रतीत हो रहा है इसका कारण है दाहक अग्नि के साथ संसर्ग ऐसे जागृतादि धर्म वान कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म अभिमान से आत्मा भी कार्यक्रम कार्यक्रम संघात के जागृतादि धर्म से युक्त प्रतीत होता है ये यहां पर कहा गया कि तस्मिन तत सी तस्मिन तादात में अभिमानात तद धर्मवत्व इति वक्तुम इसे बताने के लिए मूल में स इति वाक्यम तो जो ये तेरहवी कंडिका है इसका जो पूर्वार्ध है इति तक स जातो भूताने अभिवेख्यत इत्यादि इस वाक्य से यही बताना है कि आत्मा में जागृता धर्म अध्यारोपित है जागृता धर्मवान कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान के कारण अरे तादात्म्य अभिमान क्यों हो रहा है तादात्म्य अभिमान है अध्यास इसे कार्य अविद्या कहा गया ब्रह्म सूत्र के भाष्य में इसी को अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्मा भिमान और तत् सम्बन्धी में ममा अभिमान को ही अहम अध्यास ममा अध्यास बताया है ना तो ये जो अहम अध्यास है इसे कहा गया कार्य अविद्या और इसका कारण है मूल अविद्या मूल अविद्या है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान मूल अज्ञान उसे प्रकृति अव्याकृत तो, अव्यक्त माया अविद्या इन नामों से वेदांत में कहा जाता है तो ये जो अज्ञान है अज्ञानवशा तादात्म्य अभिमान हो गया और तादात्म अभिमान होने से आत्मा जागृत आदि धर्म वाला न होने पर भी तद धर्मवान प्रतीत हो रहा है इसे बताने के लिए स इति वाक्यम और तदव्याचे यानी मूल के वाक्य का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते हैं तदव्याचे में तत् तद सर्वनाम परामर्शक है स इत्यादि वाक्य का उस वाक्य का यानी व्याख्यान करते हैं व्याचे क्रियापद के कर्ता होंगे भगवान भाष्यकार किस ग्रंथ से तो कहते हैं इति तो स इत्यादि ग्रंथ से व्याख्यान कर रहे हैं अब मूल में देखे मूल भाष्य में देखिए स शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतानि अभिवेख्यत व्यात तो, तो स जात शरीरे प्रविष्ट जीवात्मना तो ये जो है शब्द से ग्रहण करना है आत्मा को प्रकृत पदार्थ है आत्मा महोपक्रम है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित नान्यत किंचनिषत यहां से उपक्रम है ना इस उपक्रम में जिसे बताया गया है उसे कहा जाता है प्रकृत और प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है सर्वनाम स्वभावतः तो स जात इसमें स सर ये सर्वनाम है ना शब्द का प्रथमा का एक वचन है तो यदि निकटवर्ती प्रकृत अर्थ होगा तो उसके लिए इदम या ये तत्श शब्द का प्रयोग होता है और थोड़ा प्रकृष्ट हो दूर हो तो उसके लिए प्रयोग होता है तत या आदर्श शब्द का ये दोनों भी सर्वनाम है सर्वाधिगण में आने वाले शब्द है ना इसलिए सरोनाम है तो यहां पर स ये शब्द का रूप है इसका अर्थ है कि प्रकृत अर्थ थोड़ा विप्रकृष्ट है बीच में अध्यारोप प्रकरण में लोकादि सृष्टि का वर्णन से लेकर के मूर्धा के द्वारा जीव रूप से परमेश्वर का कार्यक्रम संघात में प्रवेश तक की चर्चा हुई लोकादि सृष्टि है ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का द्वितीय वाक्य 'स लोकानु लोकाजा यहां से शुरू हुआ ना इसलिए उसे कहा जाएगा वो अध्यारोप बताने वाला वाक्य वहां से शुरू हुआ और यहां जाकर के समाप्त हो रहा तो बीच में कार्य की और प्रवेश की भोक्ता और भोगोपकरण आदि की चर्चा हुई इसलिए विप्रकृष्ट हुआ प्रकृत अर्थ वो स्वरूप और उसका परामर्शक है सशब्द जो स्वतः शुद्ध है अजन्मा है अजो नित्य शाश्वतोयम यम पुराणो है जो स्वतः जन्मादि विकारों से रहित है वही जात तो स शब्द तो स्वतः जन्मादि सड़ विकार रहित स्वरूप को बता रहा है स य सर्वनाम जिसे आत्मा वा इधम एक एवं अग्रासित इस उपक्रम में बताया गया था उस आत्मा को लेकिन वही आत्मा उसका विशेषण है जात वो जात भी है अजात भी है और जात भी है अजात का मतलब जन्म रूप विकार रहित है और जात भी प्रतीत होता है यानी जन्म रूप विकार वाला भी प्रतीत होता है तो एक ही वस्तु में जन्म तथा जन्माभाव ये परस्पर विरोधी दो धर्म समसत्ताक रह नहीं सकते समान सत्ताक दो धर्म नहीं रह सकते ना जैसे एक स्थान पर एक साथ अंधकार और प्रकाश ये नहीं रह सकते इनका सह अवस्थान नहीं है युगपथ एक स्थान में ऐसे ही जन्म तथा जन्माभाव ये अंधकार प्रकाश के तरह परस्पर विरोधी होने से एक वस्तु में रह नहीं पाएंगे एक सप्ताह वाले इसलिए मानना होगा एक इन दोनों की एक ही वस्तु यदि जात भी प्रतीत हो रही है और आजाद भी प्रतीत हो रही है आजाद भी उसे कहा जा रहा है तो निश्चित है एक स्वतः स्वरूप है उसका या तो जात स्वरूप स्वतः मान लो या आजाद स्वरूप स्वतः मान लो और एक औपाधिक मानना पड़ेगा अध्यारूपित मानना पड़ेगा कल्पित मानना पड़ेगा तो आजात स्वरूप तो परमात्मा का स्वतः है उसे उपक्रम वाक्य में कहा नान्य निषेद इत्यादि सब द्वितीय का निषेध करते हुए एवं कारण स्वगत भेद का भी निषेध कर दिया है अज बताया गया उसको तो आज स्वरूप परमात्मा का स्वतः है और जात स्वरूप है औपाधिक इसलिए अपने यहां भगवान के परमात्मा के जन्म को भी मनाते हैं न रामनवमी भी, भी मनाते हैं जन्माष्टमी भी मनाते हैं वही ब्रह्म जो है इस रूप में आ जाता है लेकिन स्वतः नहीं वो उपाधि को लेकर के औपाधिक जन्म है आत्मा का और स्वतः वो अजन्मा है इसलिए सर शब्द से तो उसका जो स्वाभाविक रूप है वो लेना और जातः वही उसी को जातः भी बताया जा रहा है तो वो हो जाएगा औपाधिक तो औपाधिक रूप है व्यावहारिक रूप कहो या प्रातिभाषी कहो जब दो ही सत्ता मानेंगे पारमार्थिक और प्रातिभाषिक तो ये प्रातिभाषिक रूप हुआ जात रूप और यदि मध्यम अधिकारी की दृष्टि से ये करना है तो तीन सत्ता प्रातिभाषिक व्यावहारिक और पारमार्थिक तो पारमार्थिक है अजात और व्यावहारिक है जात व्यवहारिक सत्ता वाला रूप है तो ये भिन्न भिन्न सत्ता वाले दो एकत्र रह सकते है विरोधी धर्म जैसे इदम अर्थ में रजत्व भी रहता है वास्तविक और आरोपित सर्पत्व भी रहता है वास्तविक सुक्तिकात्व भी है आरोपित रजतत्व भी है ऐसे जातत्व और अजातत्व ये दोनों विषम सत्ताक तो रह सकते हैं सम सत्ताक नहीं रह सकते हैं। जिनके पास परमार्थ दृष्टि है उनके दृष्टि से आत्मा आजाद ही है और जिनके पास पारमार्थिक दृष्टि नहीं है पारमार्थिक दृष्टि अविद्या रूपी आवरण से आवृत्त है उनके लिए औपाधिक रूप ही भाषेगा वो है जात रूप तो परमात्मा ही जात हुआ परमात्मा की उपाधि कार्यक्रम संघात का जन्म माना जाएगा परमात्मा का जन्म वो औपाधिक रूप से जन्म हो रहा है और वो औपाधिक रूप का नाम है जीव इसलिए कहा कि स जात शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना तो जीवात्मना प्रविष्ट यानी औपाधिक रूप से प्रविष्ट है और उपाधि भी कैसी है जीव की जात उपाधि है यानी जन्म रूप धर्म से युक्त है जन्म रूप विकार से युक्त कार्यक्रम संघात रूप उपाधि वाला जो आत्मा का स्वरूप है उसका नाम है जीव और उस जीव रूप से इस कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त हुआ प्रविष्ट हुआ का मतलब तो शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना जो परम है आत्मा प्रकृत फिर जीव ही बन गया तो क्या हुआ कि अपनी उपाधिभूत जो कार्यक्रम संघात है ये भौतिक है भूत कार्य है इसे ही उसने मय के रूप में जाना उपाधि के साथ अविद्यक में कर लिया अविद्यक में करने से फिर कार्यक्रम संघात में रहने वाले जो धर्म है जातत्व आदि उन धर्म से युक्त अपने आप को मान लिया जिस उपाधि में तारात में अभिमान कर लिया उस उपाधि के धर्मों का अपने में आरोप कर लिया और ये स्वयं जात धर्म से भी जात जन्म रूप धर्म से युक्त हुआ और जागृतादी अवस्थाएं कार्यक्रम जिस कार्यक्रम संघात का धर्म है उस कार्यक्रम संघात रूप अपने को समझने के कारण जागृतादि अवस्था वाला भी बन गया अवस्थी जागृता दि अवस्था वाले को कहा जाता है जागृता दि अवस्थी वो स्वतः जागृता दि अवस्थी नहीं है वो यदि कार्य जिसका ये जागृता दि अवस्थाएं धर्म है उसमें से तादाद में हटा ले विचार से तो जागृता रही थी है वो निर्धर्मक ही है निर्विशेष है और जब वो पारमार्थिक नेत्र अविद्या से अवरुद्ध करके और उपाधि में तादात्म्य करके देख लेता है तो वो ऐसा ही है जात धर्म वाला ही है फिर इस अभिप्राय से लिखते हैं कि भूतानी अभिव्यख्यत इसमें भूतानी शब्द का अर्थ निकलेगा भूतों का प, भूतों का परिणाम रूप जो कार्यकरण संघात भूतों जैसे सोने के कार्य अंगूठी को भी सोना कहा जाता है ऐसे भूतों के कार्य इस कार्यकरण संघात को भी भूत कहा गया है भूत शब्द का अर्थ है भूतों का कार्य कार्यकरण संघात और अभी अभिव्यख्यत इस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार आवश्यक समझ रहे हैं उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि व्याकरोत भूतानी अभिव्यख्यत अभिव्यख्यत का अर्थ कर दिया व्याकरोत और व्याकरोत का अर्थ टीकाकार बताएंगे कि व्याकरण किया व्याकरण का मतलब होता है नाम रूप से अभिव्यक्ति ये कार्यक्रम संघात की अभिव्यक्ति कर दी भूतानी अभिव्यक्त और वो जो अभिव्यक्त हुआ कार्यक्रम संघात उसी को जिस रूप से इस कार्यक्रम संघात में आत्मा ने प्रवेश किया था वह जीवात्मा रूप है उस जीव ने अपना स्वरूप समझ लिया ये भी स, टीका में आएगा इसका व्याख्यान व्याकरोध का व्याख्यान अभी अभिव्या करोध का व्याख्यान करते हुए टीकाकार अभी का अर्थ करेंगे अभिमुख्यन और अभिमुख्यन का अर्थ निकलेगा तादात्म्य न और या अभी और वी उपसर्ग पूर्वक उपसर्गपूर्वक धातु है उसका रूप है यह अभिव्यत तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि वो ख्या का अर्थ निकलेगा अभिव्यक्त हुए कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में जाना उपसर्ग के संबंध से धातु के अर्थ अनेक निकलते हैं ना नू धातु का सत्ता अर्थ होता है उपसर्ग रहित तो भूधातु का लेकिन प्र उपसर्ग उसके साथ जोड़ देते हैं तो प्रभवती का अर्थ उत्पत्ति होता है उत्पन्न हुआ और अनुभवती अनु उपसर्ग लगने से ज्ञान अर्थ में आ गया अनुभवात्मक ज्ञान पराभवती पराजय अर्थ में आ गया वी उपसर्ग लगाने से विभवती यानी विविध रूप से प्रकट होता है इस प्रकार ये अलग अलग अर्थ निकलते हैं अलग अलग उपसर्ग के संबंध से एक ही धातु के तो यहाँ पर अभी और वि उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु का अर्थ निकलेगा व्य खत का अर्थ निकलेगा कि आ, आपका वो हुआ क्या नाम व्यक्त हो गया व्यक्त करके मैं के रूप में जाना और मैं के रूप में कहा ये, ये अर्थ निकालने हैं ये टीका में टीकाकार बता रहे हैं अभी व्यत यानि व्याकरोत भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा और टीकाकार कहते हैं कि भूतानि भूतानी आभिमुख्यन तादात्म्य व्याकरोत तो भू, भूतों का ही तादात्म्य रूप से व्याकरोत प्राकट्य किया भूतों को उत्पन्न किया व्यक्तम इसलिए व्यक्तम ज्ञातवान तो ये जो व्यक्त भूत हैं का मतलब कार्यक्रम संघात रूप से अभिव्यक्त हुए भूत हैं उनको ज्ञातवान ज्ञातवान यानी किस रूप से जाना ईदन तया नहीं अहम तया तादाद करके ऐसे टीका टीका का अर्थ निकालना कि व्यक्तम ज्ञातवान और व्यक्तम का अर्थ स्पष्टम भी होता है यानी सुनिश्चित रूप से यही जाना दृढ़ भ्रम हुआ कि यही मैं और फिर जैसा जिस वस्तु को जानता है वैसा ही उस वस्तु के वाचक शब्द का प्रयोग भी करता है तो अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप से जान रहा है तो कार्यक्रम संघात रूप से ही स्वयं के बोधक शब्दों का प्रयोग करता है इसे बताने के लिए कहते हैं कि उक्तवांश तो जैसा जाना ऐसा ही उक्तवाणिया ने शब्द प्रयोग किया और शब्द प्रयोग के लिए उदाहरण बताते हैं कि आत्मा को कार्यक्रम संघात रूप से जान करके वैसा ही प्रयोग किया इसके उदाहरण है मनुष्यो अहम स्थूल शरीर में तादात में अभिमान करने से मैं मनुष्य हूं ये शब्द प्रयोग करता है शरीर रूप अपने आप को जानता है पहले और फिर प्रयोग करता है कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य में किसी किसी मनुष्य के का एक आंख नहीं होता है ना एक ही आंख होता है उसको काना कहा जाता है या टेढ़ी नजर से देखने वाले को काना कहते हैं एक आंख वाले को काना कहते हैं ना तो एक यानी नेत्र इंद्रिय तो होते हैं उसके लेकिन गोलक में विकार रहता है एक के इसलिए उसको कहा जाता है एक ही नेत्र इंद्रिय का गोलक में व्यवस्थित वो गोलक होने से नेत्र काम करता है तो काना हो गया तो कानापन तो नेत्र इंद्रिय तथा तो नेत्र इंद्रिय नेत्र इंद्रिय के, के गोलक में है लेकिन उसमें तादात में अभिमान करने से अपने आप को मान लेता है कि कानो अहम मैं काना हूं एक विकार है नेत्र इंद्रिय का उस नेत्र इंद्रिय के विकार से विकृत नेत्र इंद्रिय का गोलक है लेकिन उसमें तादात में करके अपने आप को ही तदविकार संपन्न समझ रहा है और सुखी अहम तो ये जो सुख नाम का धर्म है सुख और दुख ये दोनों अंतकरण के धर्म है अंतकरण रूपी क्षेत्र के धर्म कोटि में तेरह वे अध्याय में बताया न गीता में इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ये तत् क्षेत्र क्षेत्र है इसलिए जो यहां सुख बताया जा रहा है वृत्त्मक वो अंतकरण की ही अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाली क्रमत प्रिय मोद प्रमोद नामक जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को कहा जा रहा है सुख शब्द से ये सुख शब्दित वृत्तियां भी अंतकरण का धर्म है और उस अंतकरण में तादात्म्य अभिमान करने से अंतकरण जो प्रियादि वृत्तिरूप धर्म वाला है उसमें तादात्म्य अभिमान हो गया तो प्रियादि जो सुख है तदवाना अपने आप को समझने लगा कि मैं सुखी हूं ये कहते हैं कि सुखी अहम इत्यादि प्रकारेण प्रकार इस प्रकार ये कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके तादात में अभिमान करके, करके यही मैं हूं ऐसा उसको जानता है और कार्यक्रम अपने कार्यक्रम संघात रूपता को औपाधिक रूपता को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग भी करता है मनुष्यो अहम इत्यादि ये दोनों भी यानी कार्यक्रम संघात को मय के रूप में जाना और कार्यक्रम संघात का मय के रूप में व्यवहार किया ये दोनों अर्थ निकलेंगे अभिव्यख्यत इस क्रियापद के ही मूल में जो अभिव्यख्यत है उसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया अभिमुख्यन और उस व्याकरोत का अर्थ टीका में ये दोनों निकले गए ऐसा टीकाकार ने बताया आगे हैं श्रुति बता रही है श्रुति बताते हैं टीकाकार की तथा च्रुत्यंतरम छांदोग्य श्रुति को बताते हैं अन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तो अने जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तो ये जीवात्म रूप जो है वो औपाधिक रूप है तो परमेश्वर ने छादो के छठवे अध्याय में आता है कि ईक्षण किया तद ऐक्षत तो सत शब्द से कहा गया ना इसलिए सत शब्द न पुंसकलिंग ब्रह्म का परामर्श कहे ब्रह्म नपुंसकलिंग है और इसलिए सत शब्द का प्रयोग आया पुलिंग परमात्मा के लिए होता तो सन कहते हैं सदैव न कह करके सन एव इदम अग्र आसित ऐसा प्रयोग होता ना तो ब्रह्म के लिए शब्द का प्रयोग तद ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति ऐसा इ्शन परमेश्वर ने किया तीन सूक्ष्म भूतों को उत्पन्न करके इमा तीसरो देवता का अर्थ है ये तीन जो भूत है तेज जल और पृथ्वी वहां तीन भूतों की उत्पत्ति बताई है तेज की उत्पत्ति को उपलक्षण माना गया तैत्रिय श्रुति के साथ विरोध परिहार के लिए तो इमातीसरो बताइए सूक्ष्म भूतत्र और इनमें सूक्ष्म भूतत्रय से लेना सूक्ष्म भूतत्रय का कार्य भी और वो भूत सूक्ष्म त्रय का कार्य है समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी वो है हिरण्यगर्भ तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ वो है प्रथम जीव मुख्य जीव तो अनेन जीवेनात्मना से हिरण्यगर्भात्मना गर्भात्मना ये अर्थ निकलेगा इन तीनों देवताओं में प्रविष्ट होकर के क्या करूँ तो नाम रूपे व्याकरवानी यानी इनका त्रिवृत करण करके यानी इन सूक्ष्मभूतों को स्थूल भूत बना करके स्थूल जगत का निर्माण करूं ऐसा ई क्षण सतस्वरूप ब्रह्म ने किया ये छादोग्य श्रुति भी बता रही है कि जीव रूप से ही प्रवेश है इतना अंश मात्र यहां पर अपेक्षित है कि जीवनात्मा जीवनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी व्याकरण का कर्ता भी सोपाधिक है न कि निरुपाधिक जो जात है हिरण्यगर्भ गर्भ समवर्तताग्रह के अनुसार हिरण्यगर्भ भी तो जात है ना कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ की उपाधि समी सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होने से हिरण्यगर्भ को भी अपनी उपाधि की उपाधि की उत्पत्ति से युक्त माना जा रहा है जात माना जा रहा है और फिर उस जात रूप से ही स्थूल जगत का निर्माण किया विराट बन गया और फिर विराट रूप से भी स्वयं का कथन किया वेष्टि कार्यक्रम संगत रूप बन करके वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप से भी अपना कथन किया ये अर्थ निकलेगा आगे है एक आशंका कि नु व्यतिरिक्त आत्मज्ञाने सती कथम उक्त उत्तरात्म्य भ्रम आशंक आह आह किम इह अन्यम इति तो मूल में जो किम यह अन्यम वी इति ये जो वाक्य है इसका व्याख्यान भाष्य में भाष्यकार भगवान ने यह मूल वाक्य स्पष्टार्थक होने के कारण नहीं किया लेकिन टीकाकार कर रहे हैं उसका भी व्याख्यान इसलिए भाष्य में ओ उसका कुछ भी वाक्य के विषय में चर्चा ही नहीं मिलेगी कौन से वाक्य के विषय में किम यम वाव दिशत इस वाक्य के विषय में मूल भाष्य में चर्चा नहीं है इसके विषय में टीका में टीकाकार लिखेंगे अंत में कि इदम वाक्यम भाष्यकारे स्पष्टत्वात उपेक्षितम लेखक दोषात पतितम वे टीका में लिखा है ना कि इदम वाक्य मैंने यही इह अन्यम किम इह अन्यम वी सत ये जो मूल कंडिका में आया हुआ वाक्य है इसे भाष्यकार भगवान स्पष्टार्थक समझते हैं स्पष्टार्थक होने के कारण इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने नहीं किया अथवा यह समझना कि भाष्यकार भगवान ने तो व्याख्यान कर दिया था लेकिन लेखक दोषात्पतितम जो छप ग्रंथ में छपते समय या हाथ से पहले तो हस्तलिखित ही हुआ करते थे ना मूल भाष्यकार की जो एक कॉपी होगी उस कॉपी से फिर दूसरी कापिया बनाते समय इतने इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य को वो छूट ही गया लेखक प्रमाद से और फिर वही चला आ रहा है ऐसा भी कह सकते हैं तो दोनों समाधान टीका में टीकाकार बताएंगे और इसकी ये, ये जो शंका हुई ननु व्यतिरिक्त ज्ञाने सती कथम उक्त तादात्म भ्रम इति आशंक्य, तो ये जो व्यतिरिक्त आत्म ज्ञान है वेदांतियों को तो कार्यक्रम संघा से अलग आत्मा में हूं ये ज्ञान रहता ही है और ऐसे वैदिक सनातन परंपरा में बचपन से ही कार्यक्रम संघा से अतिरिक्त आत्मा को संस्कार मिलते हैं ना कि आत्मा शरीर नहीं है वो मरती नहीं है अजर अमर है कोई भी बताता है सनातन धर्म का साधारण ज्ञान रखने वाला भी पुनर्जन्म मानने वाला तो शरीर से अलग अपने आप को समझने वाला वो शरीर के साथ तादात में कैसे कर लेगा जिसका निश्चय है कि कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा है उसका कार्यक्रम संघात में तादाद में अभिमान कैसे होगा और तादत में अभिमान नहीं होगा तो फिर ये मैं ही जग रहा हूं मैं ही स्वप्न देख रहा हूं मैं ही सो रहा हूं इत्यादि कार्यक्रम संघात के धर्म रूप जागृद अवस्थाओं को अपनी अवस्थाएं कैसे समझेगा ये आशंका है इसका उत्तर दे रहे हैं टीकाकार मूल श्रुति में किम यह अन्यम वाव दिशत ये वाक्य इसी के लिए इस शंका का उत्तर देने के लिए है इसका व्याख्यान है कि यने मूल में किम के बाद में इ पदाया ना, उसका अर्थ है अस्मिन शरीरे ये जो वर्तमान उपाधि रूप शरीर है हमारा इस शरीर में अन्यम यानि व्यतिरिक्तम आत्मान वीसत किम तो इस शरीर में क्या मैंने शरीर से अतिरिक्त आत्मा को जान करके कहा है तो किम शब्द एक प्रकार से आक्षेप अर्थ में है तो जो आक्षेपार्थ में होने से उत्तर मिलेगा शरीर से अलग आत्मा को दृढ़ निश्चय के रूप में नहीं जाना कि आत्मा शरीर शरीर से अतिरिक्त ही है सामान्य रूप से तो कहते हैं लेकिन व्यवहार जब होता है तो व्यवहार के समय शरीर को ही मैं समझ करके और जितना दृढ़ आत्मबुद्धि शरीर में होगी उतना ही दृढ़ता से व्यवहार करता है इसलिए ये कहते हैं कि इति काक्वा न उक्तवान इत्यर्थ तो काकू एक होता है यानी बोलना किसी को है और कहा जाता है दूसरे को तो काकुआ निर्देश कहलाता है ऐसे एक काकुआ निर्देश करके ये कहा गया है कि न तो वस्तुत दृढ़ निश्चय हुआ है कि कार्यक्रम संघात से अलग मैं हूं और कार्यक्रम संघात को अलग समझ करके कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा का कथन मैंने किया यानी शब्द प्रयोग भी नहीं किया अभी तो कार्यक्रम संघात रूप ही आत्मा को बताने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया है यह अर्थ निकलेगा इति शब्द के विषय में लिखते हैं कि इति शब्दो इति शब्द को यस्मात् अर्थ में लीजिए और वो हेतु का परामर्शक होगा पूर्व के साथ उसका अन्वय होगा और यस्मात एवं तस्मात्व्यत अध्यारोप इति यहाँ तक लगा दीजिए कि यस्मात्म तस्मात् इति तो जिस कारण से शरीर से अतिरिक्त आत्मा को न जाना न कहा उस कारण से यही निश्चित होगा पूर्व वाक्य में जो कहा स जा तो भूतानी अभिवेखित का अर्थ दृढ़ हो जाएगा तो कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में जाना और मैं के रूप में शब्द प्रयोग किया कार्यक्रम के लिए ही यानी पूर्व वाक्य के अर्थ में हेतु बताने वाला ये वाक्य हुआ ये यहाँ पर प्रथम व्याख्यान के अनुसार टीका में हुआ अथवा इति शब्द के विषय में ये इति शब्द का व्याख्यान है दो अर्थ कर रहे इति शब्द के एक यस्मात और दूसरा ये कहते हैं समाप्ति रूप अर्थ अब बता रहे हैं कि अध्यारोप प्रकरण समाप्त समाप्तर्थ होवा तो ये जो अध्यारोप प्रकरण शुरू हुआ था सतम लोकान सृजाई थी यहां से जो अध्यारोप प्रकरण शुरू हुआ था उसकी समाप्ति का द्योतक है ये इति शब्दम वाक्यम भाष्यकार है ये तो पहले बता ही दिया था बाकी की चर्चा यद्यपि भाष्य में एक वाक्य ही हुआ लेकिन टीका वगैरह सब मिल करके रोज के इतना पाठ हो गया है ओम